श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद १९ अगस्त अठारह नरेंद्र के अनेक गुण हैं थोड़ी देर में संध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने अपने घर लौटे नरेंद्र ने भी विदा ली दिन ढलने लगा संध्या होने ही वाली है देवस्थान में चारों ओर बत्तियां जलाने का प्रबंध होने लगा काली मंदिर और विष्णु मंदिर के पुजारी गंगाजी में अर्थ निमग्न होकर अंतरबा शुद्धि कर रहे हैं शीघ्र ही आरती करनी होगी तथा तो देवताओं को रात्रि कालीन नैवेद्य चढ़ाना होगा दक्षिणेश्वर ग्राम के निवासी युवकगण बगीचे में टहलने आए हुए हैं किसी के हाथ में छड़ी है तो कोई मित्रों के साथ घूम रहा है वे लोग गंगा के किनारे पुस्ते पर टहल रहे हैं तथा तो पुष्पों की सुगंध से भरे निर्मल संध्या समीरन का आनंद लेते हुए श्रावण की गंगा के तरंगमय प्रवाह को देख रहे हैं उनमें से जो कुछ चिंतनशील है वे पंचवटी की निर्जन भूमि में अकेले टहल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भी पश्चिम वाले बरामदेव से थोड़ी देर के लिए गंगा दर्शन करने लगे संध्या हुई नौकर नौकरबत्तियाँ जला गया दासी ने श्री रामकृष्ण के कमरे में दीप जलाकर धुनी दी बारह शिव मंदिरों में आरती होते ही विष्णु तथा काली के मंदिर में आरती होने लगी घंटा घड़ियाल आदि का मधुर गंभीर नाद उठने लगा मंदिर के निकट ही बहती हुई गंगा का कलकल कल निनादी निनाद जो गुंज रहा था श्रावण की कृष्णा प्रतिपदा है थोड़ी ही देर में चाँद निकला विशाल प्रांगण तथा उद्यान के वृक्ष धीरे धीरे चंद्र की लड़क आप्लावित हो गए जोशना के संस्पर्श से भागीरथी का जल मानो प्रफुल्लित होकर बह रहा है संध्या होते ही श्री राम कृष्ण जगन माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरिध्वनि करने लगे कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें थीं जैसे ध्रुव और प्रहलाद की राजा राम की काली माता की राधा कृष्ण की आपने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया फिर कहने लगे ब्रह्म आत्मा भाग भगवान भागवत भक्त भगवान ब्रह्मशक्ति शक्ति ब्रह्म वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री मैं शरणागत हूँ शरणागत हूँ हम, ना हम मैं नहीं मैं नहीं तू हुई तू हुई, तू हुई मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो इत्यादि नामोच्चारण के बाद श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर जगन्माता का चिंतन करने लगे संध्या समय दो चार भक्त बगीचे में गंगा के किनारे टहल रहे थे आरती के बाद वे एक एक करके श्री कृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे श्री राम कृष्ण तख्त पर बैठे हैं मास्टर अधर किशोरी आदि नीचे उनके सामने बैठे हैं श्री कृष्ण भक्तों से नरेंद्र भवनाथ राखाल ये सब नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि के हैं इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयोजन के ही होती है तुम देखते नहीं नरेंद्र किसी की केयर परवाह नहीं करते मेरे साथ वह कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था कप्तान ने उसे अच्छी जगह बैठने के लिए कहा परंतु उसने उस तरफ देखा तक नहीं वह मेरा ही मुँह नहीं ताकता फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता कहीं मैं लोगों से कहता ना फिरूं कि नरेंद्र इतना विद्वान है उसके माया मोह नहीं है मानो कोई बंधन ही नहीं है बड़ा अच्छा आधार है एक ही आधार में बहुत से गुण सकता है गाने बजाने लिखने पढ़ने सब में बहुत प्रवीण है इधर जितेंद्री भी है कहता है विवाह नहीं करूँगा नरेंद्र और भवनाथ इन दोनों में बड़ा मेल है जैसा स्वामी स्त्री में होता है नरेंद्र यहाँ ज़्यादा नहीं आता यह अच्छा है ज़्यादा आने से मैं विवल हो जाता हूँ